देवी भागवत छठा स्कंध राजकुमारी एकावली का चरित्र एकावली का काल केतु के द्वारा हरण यशोवती ने कहा एक समय की बात है सुंदरी एकावली प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ महल से निकल पड़ी उसके ऊपर चमड़ टलाए जा रहे थे रक्षकों की पूर्ण व्यवस्था थी राजेंद्र उस सुंदरी राजकुमारी के साथ चलने वाले रक्षक पूरे सावधान थे उनकी भुजाएँ आयुधों से सुशोभित थी मैं भी साथ थी सुंदर कमल देखकर मनोरंजन के लिए राजकुमारी का यहाँ आना हुआ था साथ बहुत सी सखियाँ भी थीं जब मैं और एकावली खेलने में व्यस्त थी उसी समय अकस्मात एक प्रचंड दानव वहाँ आ पहुँचा उसका नाम काल था बहुत से राक्षस उसके साथ थे सहजरी राक्षसों की भुजाएँ परिघ तलवार गदाधनुष माड़ और तोमरों से सुसज्जित थी राजकुमारी एकावली का रूप बड़ा मनोहर है दुष्टकाल केतु की आंखें उस पर गड़ गई राजन उस समय मैंने एकावली से कहा कमललोचने, देखो यह कोई दानों आ गया अतः हम लोग रक्षकों के बीच भाग चलें। राजन यह विचार करके सखी एकावली और मैं भयभीत होकर तुरंत भगी और जहां अस्त्र शस्त्र लिए सैनिक खड़े थे उनके बीच चली आई कालकेतु ने हाथ में विशाल गधा उठाई और वह दौड़कर पास आ गया उस दानों के प्रभाव से रक्षक दूर हट गए फिर तो कमल नैनी एकावली उसके हाथ लग गई उस समय राजकुमारी के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया उसका शरीर कांप गया और वह रोने लगी मैंने उस दानव कालकेतु से कहा तुम इस राजकुमारी को छोड़ दो मैं सांस चलने को तैयार हूँ मुझे स्वीकार करो परंतु मेरी बातें अनसुनी करके एकावली को लेकर वह दैत्य चल दिया रक्षकों ने ठहरो ठहरो कहकर जब महाबली काल केतु को रोका तब भयंकर लड़ाई छिड़ गई उस दैत्य के साथ बहुत से भयंकर राक्षस हाथ में शस्त्र लिए प्रस्तुत थे अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए बड़ी तत्परता के साथ वे युद्धभूमि उतर आए यह उन हमारे रक्षकों के साथ कालकेतु का युद्ध होने लगा उस महाबली दैत्य ने सभी रक्षकों को मार डाला राजकुमारी उनके अधिकार में आ गई तदनंतर दानवी सेना के साथ वह राक्षस राजकुमारी को लेकर अपने नगर को जाने लगा कालकेतु के अधिकार में पड़ी हुई वह राजकुमारी रो रही थी उसे देखकर मैं भी सांस लग गई काल केतु उसे जहां ले जाता था मैं भी वहां चली जाती थी मेरा अभिप्राय था जैसे ही भी हो रोती हुई सखी मुझे देखकर धैर्य धारण कर सके हुआ भी ऐसा ही जब सखी एकावली ने मुझे अपने साथ देखा तब उसके हृदय में कुछ शांति आ गई अब मैं राजकुमारी के पास चली गई उससे बार बार बातें करने लगी राजेंद्र मेरी सखी एकावली दुख से अत्यंत घबरा गई थी उसके शरीर से पसीना टपक रहा था मेरे पास जाने पर कंठ से चिपक कर बड़े दुख के साथ हुआ विलाप करने लगी उधर कालकेतु ने प्रति प्रदर्शित करते हुए मुझसे कहा चंचल नेत्र वाली तुम्हारी सखी एकावली डर गई है तुम उसे आश्वासन देकर मेरा संदेश कहो कि प्रिय मेरा नगर स्वर्ग के समान सुखदाई है अब तुम उसके समीप आ गई हो मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ फिर तुम इतनी करुणा के साथ क्यों विलाप कर रही हो सुलोचने स्वस्थ हो जाओ इस प्रकार कहकर दुरात्मा काल केतु मुझे भी जो एकावली के पास खड़ी थी उत्तम रथ पर बैठा बड़ी उतावली के साथ अपनी मनोहर नगरी में चला गया बड़ी भारी सेना उसके पास थी उस दैत्य का मुख ऐसा प्रसन्न था नानो खिला हुआ कमल हो वहाँ पहुंचने पर उस दानों ने मुझको और एकावली को एक भव्य भवन में ठहराया उस भवन की रक्षा के लिए उसके द्वारा बहुसंख्यक रक्षक नियुक्त हो गए